श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग तृतीय अध्याय साधक भाव का प्रथम विकास श्री रामकृष्ण देव के बाल्य जीवन में भाव तन्मयता के परिचायक अन्यान्य दृष्टांत भाव तन्मयता के संबंध में श्री रामकृष्ण देव के बाल्य जीवन की पूर्वोक्त घटनाओं के अतिरिक्त और भी अनेक बातें सुनने में आती हैं छोटे मोटे अनेक विषयों में उनके इस प्रकार के मानसिक स्वभाव का परिचय हमें समय समय पर मिलता है जैसे गांव का कोई कुम्हार शिव दुर्गा आदि देव प्रतिमाओं का निर्माण कर रहा था समवयस्क बालकों के साथ टहलते हुए वहां जाकर उन मूर्तियों को देख श्री राम देव सहसा कह उठे यह क्या बनाया है देव देवियों के नेत्र क्या इस प्रकार के होते हैं उन्हें इस तरह अंकित करना चाहिए यह कहकर जिस प्रकार के नेत्र अंकित करने पर उनमें अपार्थिव शक्ति करुणा अंतर लीनता तथा आनंद का एकत्र समावेश हो मूर्तियां जागृत देव भाव विशिष्ट हो सकती है उन्होंने तत् संबंधी उसे उपदेश दिया इस विषय में बिना किसी प्रकार के शिक्षा प्राप्त किए देख कैसे वह समझने समझने तथा तो समझाने में समर्थ हुए विस्मित हो सभी लोग सोचने लगे किंतु उसका कोई कारण निरूपण न कर सके इसी प्रकार अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते किसी देव विशेष के पूजन का संकल्प कर श्री रामकृष्ण देव ने अपने हाथों से किसी ऐसी सुंदर मूर्ति का निर्माण किया या चित्र बनाया कि लोग उसे देखकर किसी दक्ष कुम्हार अथवा चित्रकार की कृति समझने लगे अथवा बिना किसी प्रश्न के उठे सहज में ही किसी व्यक्ति से उन्होंने कोई बात कह दी जिससे उसके मनोगत दीर्घकालीन संशय आदि दूर हो गए और अपने भावी जीवन को नियंत्रित करने का विशेष रहस्य तथा सामर्थ्य प्राप्त कर स्तंभित हृदय से वह यह सोचने लगा कि बालक गदाई को माध्यम बनाकर क्या उसके आराध्य देव ने ही करुणापूर्वक उसे इस प्रकार मार्गदर्शन कराया इसी प्रकार एक बार कुछ शास्त्रवेत्रा पंडित वर्ग किसी प्रश्न की मीमांसा नहीं कर पा रहे थे बालक गदाई ने एक ही बात में उसका निराकरण कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया श्री रामकृष्ण देव बाल्य जीवन के संबंध में उपरोक्त प्रकार की जो अद्भुत घटनाएं हमने सुनी हैं, वे सभी उच्च भावभूमि में आरोहण जनित उनकी दिव्य शक्ति की परिचायक हो ऐसी बात नहीं है उनमें से कुछ इस प्रकार की होने पर भी अन्य घटनाओं को हम साधारणतः छह अच्छा श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं उनमें से कुछ उनकी अद्भुत स्मृतिशक्ति कुछ प्रबल विचार बुद्धि कुछ विशेष निष्ठा तथा दृढ़ प्रतिज्ञा कुछ असीम साहस कुछ परिहास प्रियता एवं कुछ अपार प्रेम या करुणा की परिचायक है पूर्वोक्त सभी श्रेणियों की समस्त घटनाओं में यही देखने को मिलता है कि उनमें मानसिक असाधारण विश्वास पवित्रता तथा निस्वार्थ भाव ओतप्रोत रूप से विद्यमान है यह देखा जाता है कि विश्वास पवित्रता तथा स्वार्थ रहित उपादानों से मानो स्वभावतः उनके मन का निर्माण हुआ है और संसार के विभिन्न घात प्रतिघातों से उनमें स्मृति बुद्धि प्रतिज्ञा साहस हास परिहास प्रेम या करुणा तरंग रूप में उदित हो रही है कुछ दृष्टांतों के उदाहरण से पाठक इस बात को भलीभांति समझ सकेंगे गाँव में रामलीला या कृष्णलीला लीला का अनुष्ठान हुआ है अन्य लोगों के साथ गदाधर ने भी ये देखे हैं उन पवित्र पुराण गाथाओं को भूलकर दूसरे दिन सब लोग अपने अपने स्वार्थ कार्य में संलग्न हो गए हैं किंतु उन लीलाओं के द्वारा बालक गदाई के मन में जिस भाव तरंग का उदय हुआ है उसका विराम नहीं उन लीलाओं की पुनरावृत्ति कर आनंद उपभोग करने के निमित्त बालक ने अपने साथियों को आम के बगीचे में एकत्रित किया है तथा प्रत्येक को उसके विभिन्न चरित्रों की भूमिका में अभिनय करने की यथासम शिक्षा देकर स्वयं प्रधान भूमिका में अवतीर्ण हो उसने अभिनय करना प्रारंभ किया है भोले भाले किसान इस बगीचे की समीपवर्ती जमीन को जोतते हुए बालकों की क्रीड़ा को देखकर कर मुग्ध हो या सोच रहे हैं कि केवल एक बार सुनने से ही उस लीला के प्रायः संपूर्ण कथानक तथा संगीतों को इन लोगों ने कैसे कंठस्थ कर लिया है दृढ़ प्रतिज्ञा दृढ़ प्रतिज्ञा का दृष्टांत यज्ञोपवीत के समय आत्मीय वर्ग तथा समाज की प्रचलित प्रथा के विरुद्ध लुहार जाति की धनी नाम की रमली से सर्वप्रथम भिक्षा लेकर उसे भिक्षा माता के रूप में स्वीकार करने के लिए बालक हट करने लगा अथवा धनी की स्नेह प्रीति से मुक्त हो एवं उसके हृदय की अभिलाषा जानकर समाज के नियमों को एक ओर रखकर बालक ने उस नीच जाति की रमली के हाथ से बने हुए व्यंजनाजी जबरदस्ती दिए धनी बेचारी ने भयभीत होकर अत्यंत आग्रहपूर्वक उसका निषेध किया किंतु बालक को उस कार्य से वह निवृत्त न कर सकी